नमस्कार रेडियो मुजबानाइन्टी रेडियो फोर 90.4 एम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एवं विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हम लोग कुछ अलग अलग लोगों से आपकी बात कराते हैं कुछ एक्सपर्ट्स को भी हम लोग बुलाते हैं ताकि वो अपने करियर के बारे में आपको अच्छी राय दे समझाएं कि कैसे करियर को हम लोग फ्रेम कर सकते हैं तो ऐसे कुछ बातें आज के शो में हम लोग करेंगे करियर को कैसे बनाए कैसे फ्रेम करें और उसमें जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं उसको कैसे खत्म कर सकते हैं तो आइए आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ मुकेश जी पंजाब से जुड़े हुए है, हैं तो उनसे बात करते हैं करियर के बारे में तो आप सभी की तरफ से मुकेश जी का बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले की आप अपने बारे में बताए हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को जी आ, मेरा नाम मुकेश खेड़ा है मैं राजपुरा पंजाब से बिलोंग करता हूं और आ, बाई क्वालिफिकेशन आई एम एम एस और पिछले काफी सालों से मैं आ, जो है वर्किंग एज अ मोटिवेटर इंस्पीरेशन कोच एंड योगा ट्रेनर एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एन सीईओ ऑफ जियो लिविंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड मुकेश जी बहुत ही अच्छी बातें बताया आपने अपने बारे में तो आइए जैसे कि हम लोग करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में खास करके हमारे युवाओं को ध्यान में रखते हुए उनके करियर को फ्रेम करने के लिए काफ़ी कुछ बातें बताते हैं कभी पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड पे बात करते हैं कभी बिज़नेस के बारे में बात करते हैं कैसे हम लोग बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं कैसे हम अपने कैरिकुलम में आगे बढ़ सकते हैं कैसे सी बन सकते हैं ये सारी बातें हम लोग करते हैं लेकिन बात यही आके रुक जाती है कि करियर बनाने के लिए जो मेन मुद्दा होता है कि हम अपने करियर को चूज कैसे करें किस फील्ड में हमको जाना है ये कैसे हमें पता चलेगा इस बारे में आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले करियर चूज करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि करियर uh, में हम गलतियां चूज करने से पहले हम गलतियां क्या करते हैं क्योंकि नॉर्मली क्या होता है नॉर्मली स्टूडेंट्स भी मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ और लोग भी अपने व्यवसाय व्यवसाय वेव, को चूज करने से पहले बहुत सारी गलतियां करते हैं मतलब उनको पहले वो ज्ञान नहीं लेते अगर मैं व्यवसाय की बात करूं मैं स्टूडेंट की बात, बात नहीं करता हूं वो पहले किसी भी तरह की नॉलेज लेना पसंद नहीं करते और काम को करना शुरू कर देते हैं तो ऐसे में क्या होता है की उनको लॉस होता है नुकसान हो जाता है लेकिन किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले जब या जब तक आपने ट्रेनिंग नहीं ली उसकी तो अल्टीमेटली आपको नाइन्टी नाइन परसेंट उसमें नुकसान होने वाला है और स्टूडेंट्स भी क्या गलती करते हैं आ, अपने रिश्तेदारों को देखते हुए अपने पेरेंट्स के कहने पे अपने फ्रेंड्स के कहने पे उस ट्रैक में चले जाते हैं उस लाइन में चले जाते हैं जहां एक्चुअल में उनको जाना ही नहीं था एक्चुअल में उनका पोटेंशियल जो होता है वो कुछ और होता है लेकिन वो खुद के पोटेंशियल को उस समय यूज नहीं कर पाते तो सबसे पहले कैरियर को चूज करने से पहले आपको ये देखना है कि आपको एक्चुअल में जाना कहाँ है नॉर्मली क्या होता है नॉर्मली टेंथ क्लास पास करने के बाद स्टूडेंट्स चार तरह की फील्ड जानते होते हैं वो या तो साइंस में जाना पसंद करते हैं या वो आर्ट्स में या वो कॉमर्स में या वो इंजीनियरिंग लाइन में जाना पसंद करते हैं राइट तो इन चारों ऑप्शन में ही ज्यादातर आपने देखा होगा ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है इन्हीं चारों ऑप्शन में जाना पसंद करते हैं तो उसमें भी आप अगर देखें तो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ फील्ड ही होते हैं मान लीजिए अगर किसी ने कॉमर्स को चूज किया तो उसमें क्या वो कर सकता है या वो एमबीए कर सकता है बी बी करेगा या वो सीए कर सकता है या वो एमकॉम कर सकता है या वो बैंकिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे देखेगा तो मतलब उसमें भी लिमिटेड नंबर ऑफ फील्ड्स हैं और इसी तरह से अगर आप इंजीनियरिंग की बात करेंगे या मेडिकल लाइन की बात करेंगे किसी ने अगर मेडिकल चूज कर लिया तो या वो आ, डॉक्टर बनेगा या वो लैब टेक्नीशियन बनेगा या वो इस टाइप की कहीं किसी इसमें फील्ड में जाएगा तो लेकिन हम ये नहीं चूज कर ये नहीं देखते कि हमारा एक्चुअल में हमारा खुद का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है हमारे में से आप देखिए जितने भी श्रोता सुन रहे हैं कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीरियसली सीरियसली बैठ के सोचा है एक एक महीना दो दो महीना या छह महीने तक कि आने वाले टेंथ क्लास को पास करने के बाद या प्लस टू के बाद में मैं जाने कहां वाला हूं हम किसी शादी की अगर कोई डेट रख देते हैं तो शादी की डेट रखने से एक महीना पहले मतलब हमने उसकी सारी तैयारियां हर तरह की तैयारियां हम पूरी कर लेते हैं लेकिन जब हमने अपना कैरियर बनाना होता है तब हम इतना डीपली इसको नहीं सोचते हैं नहीं। तो कई बार तो पेरेंट्स का प्रेशर बहुत होता है कि पेरेंट्स की इच्छा होती है कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना ही बनाना है या हमने अपने बच्चे को जो है इंजीनियर बनाना ही बनाना है बच्चे के ऊपर प्रेश, प्रेशर प्रेशर डाल दिया जाता है क्योंकि सोसाइटी भी यही चीज ही उसको करने के लिए कहती है क्योंकि उनके आसपास जब वो देखते हैं तो या तो उनको कोई कामयाब इंजीनियर दिखता है या कोई कामयाब डॉक्टर दिखता है तो उनको ऐसे लगता है कि शायद यही कुछ गिने चुने फील्ड हैं जिनमें हम जा सकते हैं और जिनमें हमारा करियर बन सकता है बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है अगर किसी स्टूडेंट के अंदर आर्ट है कि वो बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है ना। लेकिन अगर आपने उसको गलत फील्ड में डाल दिया तो वो कभी भी सिंगर नहीं बन पाएगा सारी जिंदगी उसके अंदर वो तड़प रह जाती है, जाती है तो चूज करने से पहले सबसे पहले आपको खुद का पोटेंशियल जानना है खुद का इंटरेस्ट जानना है सुननी सबकी है जो भी आपको सजेशन दे रहे हैं सजेशन आपको सबके लेने लेकिन डिसीजन जो लेना है डिसीजन ये आपकी लाइफ के सबसे जो इंपॉर्टेंट दो डिसीजन होते हैं एक तो डिसीजन होता है अपने कैरियर को चूज करने का और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने का तो ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है अपने कैरियर को चूज करना इसमें आपको किसी के भी प्रेशर में आके अपना कैरियर चूज नहीं करना है और इसकी तैयारी कम से कम हो सके तो एक साल पहले से शुरू कर दीजिए आप लोग कैरियर काउंसलिंग लेना पसंद नहीं करते बहुत कम लोग होते हैं जो कैरियर काउंसलर्स के पास जाते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो नेट के ऊपर जाके सर्च करेंगे कि कितने फील्ड अवेलेबल हैं उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग फिर उनमें से शॉर्टलिस्ट करना होता है फिर उनको फिर शॉर्टलिस्ट करना होता है फिर जाके फिर उसकी प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी के ऊपर आपको देखना होता है मान लीजिए आपने सर्च तो कर लिया आपने पचास ऑप्शन देख ली लेकिन उन पचास में से आपको पांच जो है बढ़िया आपने शॉर्ट क्लिट कर ली लेकिन इन पांच में से भी प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी मान लो अगर हम उसमें चेक करना चाहें तो ऐसे देखेंगे कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है लेकिन उसकी फीस है मान लीजिए दस लाख रुपए लेकिन अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है उस, इंस्टीट्यूट में जाके उसको पे करने की तो आप प्रैक्टिकली मतलब उस, उसमें नहीं जा सकते तो प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी को भी देखना है कि आप आपने जो शॉर्ट लिस्ट किया क्या प्रैक्टिकली उस, उसको अप्लाई भी कर सकते हैं उसमें जा भी सकते हैं तो कैरियर को चूज करने के लिए सबसे पहले खुद का पोटेंशियल जानना जरूरी है खुद का इंटरेस्ट जानना जरूरी है और इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट की फील्ड में जब आप काम करोगे तब आप मन लगा के काम करोगे और अगर आपके इंटरेस्ट का फील्ड नहीं होगा तो आप मन लगा के काम नहीं करोगे आपको मजा नहीं आएगा काम करने का और जब तक आपका पूरा मन लगेगा नहीं काम काम में या पढ़ाई में किसी भी चीज में तब तक आपका एक ब्राइट करियर बनना जो है वो पॉसिबल नहीं मुकेश okay, जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो अपना करियर को कैसे चूज कर सकते हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैं जानना चाहूंगा की इसमें हम लोग चॉइस के अनुसार आगे बढ़ने के लिए या अपना करियर चूज करने के लिए किस तरह से हम लोग सटीक अपने करियर को चुन ले करियर को चुनने के लिए आपने जब मान लीजिए कोई एक गोल ने निर्धारित कर लिया मान लिया मान लीजिए आपने कि एक एक एक पर्टिकुलर डिसीजन ले लिया कि आप इस किसी चीज को करना चाहते हैं अब ऐसा नहीं है कि जब आप उस चीज को करना चाहते हैं तो उस फील्ड में पहले से वो काफी लोग ऐसे नहीं हैं कि जो उसको नहीं कर रहे आपके कम्पिटिटर्स बहुत होते हैं लेकिन आपको एक एक व्यक्ति है जो लगातार रेस जीत रहा है और एक आप हैं कि अभी आपने रेस शुरू करनी है तो अभी आपका उस व्यक्ति के साथ मुकाबला है लेकिन आप पहले दिन नहीं जीत जाओगे आपको कंपटीशन में रेगुलर प्रैक्टिस करना है तो एक सटीक कैरियर आपका तब तब बन बन सकता है जब आप निरंतर उसके ऊपर निरंतर प्रैक्टिस करते रहो निरंतर काम करते रहो निरंतर मेहनत करते रहो एक गोल सेट आपने कर लिया फिर जितना आपका पूरा पोटेंशियल है जब आप अपना पूरा पोटेंशियल उसमें झोंक देते हो तब आपको उसमें कामयाबी मिलती है सिर्फ 10 परसेंट लोग होते हैं जिनको अपना एक्चुअल पोटेंशियल पता होता है नब्बे लोगों को तो अपना पोटेंशियल ही पता नहीं होता नहीं। सिर्फ दस लोगों को पता होता है लेकिन पोटेंशियल जब आपको अपना पता चल जाए फिर उस पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज करना जब आप उस पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज करेंगे तब आप उस रेस में आगे बढ़ सकेंगे और आपको करना क्या है जब आपने करियर चूज कर लिया तो पहले ही दिन आप उसकी बुलंदियों पे नहीं पहुंच जाओगे पहले जैसे हमने एक छत के ऊपर चढ़ना हो तो हमको पहले पहली सीढ़ी के ऊपर पैर रखना पड़ता है फिर दूसरी सीढ़ी के ऊपर पैर रखना पड़ता है ऐसे ही अगर आपने अपने कैरियर की बुलंदियों को छूना है तो उसके स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर उठना है पहले आपको अपने अगर आप गांव से हैं आप किसी शहर से हैं तो पहले आपको अपने शहर में पॉपुलर होना है फिर आपको अपनी जो है डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलर होना है फिर आपको अपने स्टेट में पॉपुलर होना है फिर आपको आपकी कंट्री में पॉपुलर होना है फिर अगर आप निरंतर उसके ऊपर मेहनत करते रहेंगे और राइट राइट डायरेक्शन में सही मेहनत करते रहेंगे सही समय पे करते रहेंगे और इधर उधर ध्यान अगर आपका नहीं भटकेगा तो फिर आप पूरे वर्ल्ड में भी वो पुछ पुछ पुछ हो सकते हैं मेंियर के नाम से जी मुकेश okay, जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मैं आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र आप जिस तरह से करियर फ्रेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को समझ पा रहे हैं तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा की करियर बनाने में कौन सी मुश्किलें आती है करियर बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं सबसे बड़ी मुश्किल जो करियर बनाने में आती है जब आप मल्टीपल ऑप्शंस में उलझ जाते हैं क्योंकि हर व्यक्ति को ऑप्शंस बहुत सारी मिलती हैं जब भी आप अपने करियर को बनाना चाहोगे तो सबसे पहले आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाएंगी फिर व्यक्ति का माइंड डाइवर्ट होता है और मैक्सिमम लोग अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं मतलब वो किसी भी चीज की डेथ में जाने की बजाय उसकी वृत्स में जाना शुरू कर देते हैं और जब वो वृत्स में जाना आपने शुरू किया तो इट मीन्स के आपने अपने कैरियर को खत्म करना शुरू कर दिया दे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो व्यवसाय करते हैं बिजनेस करते हैं तो एक बिजनेस उनका बहुत बढ़िया चल रहा होता है लेकिन साथ ही साथ मतलब तो वो बहुत सारे और काम भी करना शुरू कर देते तो क्या होता है की एक जगह फोकस ना हो के उनका फोकस जो होता है वो बिखर जाता है अलग अलग जगहों के ऊपर उनका फोकस जो है वो वो बिखर जाता जाता है, हो जाता है। है हो मतलब डेप्थ में में जाने की बजाय जो है अलग अलग जगहों से कामयाब होने की कोशिश करते हैं या एक, एक्स्ट्रा मतलब जो है मनी जनरेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर एक ही जगह के ऊपर फोकस किया जाए जहां आपका इंटरेस्ट है उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश की जाए उसकी गहराई में उतर के उसके उसके आने वाली दिक्कतों के रूट कोज को अगर जानने की कोशिश की जाए उन उनकी राह में आने वाली हर प्रॉब्लम के सलूशन के ऊपर अगर फोकस करने की आप कोशिश करेंगे तो आप 100% जो है कामयाब व्यक्ति बनेगा बनेंगे और आपका कैरियर जो है बुलंदियों को छुएगा ही छुएगा नमस्कार आप सुन रहा करियर अपन इस कार्यक्रम को और मुकेश जी हमारे साथ हैं जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे करियर बनाने में जो मुश्किलें आती हैं उसके बारे में उन्होंने बताया इसके साथ एक और मैं बात पूछना चाहूंगा जैसे कि जो मुश्किलें तो ठीक है लेकिन कौन कौन सी छोटी मोटी गलतियां जैसे शुरुआत में आपने कहा कि करियर चूज करते वक्त गलतियाँ होती है तो कौन सी गलतियाँ हम लोग करते हैं उसके बारे में बताइए करियर चूज करते वक्त गलतियां हर मैक्सिमम लोगों से होती है और इनकी तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है गलतियों की करियर चूज करते वक्त आ, सबसे पहले जो गलती लोग करते हैं एक तो सबसे पहले ये ये होता है कि जब आ, करियर की शुरुआत करते हैं टेंथ क्लास के बाद मतलब एक्चुअली लाइन चेंज होती है तो उस वक्त जो है थोड़ा सा बचपना होता है व्यक्ति के अंदर तो नॉर्मली नॉर्मली जो है आ, हम कहते हैं कि गलतियां जो है बचपन में ही होती हैं तो सबसे पहली गलती ये होती है कि उस वक्त हम सीरियस नहीं लेते किसी चीज़ को किसी भी चीज को हम डीपली नहीं लेना चाहते होते क्योंकि उस वक्त हमारा हमारा जो मेचोरिटी लेवल होता है वो इतना नहीं होता तो हम हम सीरियस ना लेने की वजह से मतलब हम अपनी पढ़ाई को भी लाइटली लेना शुरू कर हैं सबसे बड़ी गलती मतलब जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि शायद पढ़ाई तो बस एक हमारे ऊपर थोक दी गई है और हमको पढ़ना ही पड़ेगा इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है लोग जो है बहुत सुखी हैं जो न... मतलब उनको ये लगता है कि शायद ये उनके ऊपर कोई एक बंदिश डाल दी गई है तो सबसे बड़ी जो गलती है वो तो यही होती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सीरियस नहीं होते अपनी पढ़ाई को लेकर के उस, उस वक्त और दूसरा जो आजकल अगर हम इसको देखें कि उनका माइंड डाइवर्ट जो होता है कुछ न, नशे की तरफ भी कुछ लोग स्टूडेंट्स चले जाते हैं कुछ लोग गलत सोसाइटी में चले जाते हैं आ, कुछ लोग जो है मीडिया का इतना जो दुष्प्रभाव अभी लोगों के ऊपर पड़ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर भी पड़ रहा है तो उसके दुष्प्रभाव के अंदर भी काफी स्टूडेंट्स जो है चले जाते हैं तो ये आ, गलतियां जो है मैक्सिम जो है स्टूडेंट्स करते हैं इंटरनेट के थ्रू भी जो है काफी लोग मैं उसका सही उपयोग करने की बजाय उसका गलत उपयोग जो है करने लग जाते हैं तो डिस्ट्रेक्ट हो जाता है स्टूडेंट्स का माइंड हाँ। तो ये सारी डिस्ट्रेक्शन है अगर इन डिस्ट्रेक्शन से अगर बच के चला जाए तो ही जो है इन गलतियों से अगर बच के चला जाए तो ही ब्राइट कैरियर की हम उम्मीद कर सकते हैं जी मुकेश जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हमारी छोटी मोटी गलतियां जो है वो हो होती है जिसकी वजह से हम अपने करियर को पूरी तरह से फ्रेम नहीं कर पाते तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे करियर की बात आती है तो सक्सेसफुल करियर जिन्होंने बनाया है करियर मेकर्स जो है उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। सक्सेसफुल करियर मेकर्स में हमारे पास काफी एग्जांपल्स हैं। अगर हम देखें कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को ही देख लें मतलब एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो हर व्यक्ति जो है कुछ आ, हर तरह का मेरा कर सकता है इसके अलावा एक मोटिवेटर हैं मिस्टर संदीप महेश्वरी जी मैं उनको बहुत सुनता हूँ उनको भी वो भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हैं जिन्होंने जो कि एक अनसक्सेसफुल थे और उन्होंने एक फोटोग्राफी से अपना जो है व्यवसाय शुरू किया और उस फोटोग्राफी से शुरू करते करते फिर उन्होंने लिम्पका बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने रिकॉर्ड बनाए फिर उन्होंने इमेज बाजार के नाम से जो है बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और आज जो है वो नंबर वन मोटिवेटर हैं मतलब इतनी जबरदस्त सक्सेस उन्होंने अपनी लाइफ में पाई है उसके बाद आ, हमारे जी जी जी पे जी टीवी के ऊपर जो हमारा जो प्रोग्राम हम देखते हैं सुभाष चंद्रा जी उनके उनके बारे में भी अगर हम देखें तो उन्होंने भी बिल्कुल एक साधारण से परिवार से जो है अपनी जिंदगी शुरू की थी लेकिन आज उन्होंने भी एक बहुत बड़ा जो है व्यवसाय स्थापित किया है और वो भी एक महान हस्ती हैं और हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने जैसे एमडीएच डी एच के माशावी हट्टी वाले जो हैं उन्होंने अपने मसाले जो है तांगा तांगे के ऊपर बेचा करते थे लेकिन आज उनको मसालों का शहनशाह कहा जाता है तो सक्सेसफुल कैरियर अगर हम ध्यान से देखें तो उन्ही लोगों का बना जिन्होंने फोकस रखा एक जगह के ऊपर अर्जुन की तरह उन्होंने मछली की आंख के ऊपर फोकस रखा और उन्होंने इधर उधर नहीं देखा मतलब अपने मगन हो करके वो निरंतर मेहनत करते रहे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे सही डायरेक्शन उनको मिली और सही डायरेक्शन में वो आगे बढ़ते चले गए और अपनी मंजिल को उन्होंने हासिल किया और लाइफ में क्या होता है की कई बार सही डायरेक्शन भी नहीं मिल पाती जिसकी वजह से एक ब्राइट कैरियर नहीं बन पाता तो सही डायरेक्शन का मिलना फिर उस सही डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्शंस से बचना फिर निरंतर मेहनत करते रहना अपने पोटेंशियल को पहचानना और अपने पोटेंशियल का पूरा यूज करना तो ही हम एक ब्राइट करियर बना सकते हैं जी मुकेश जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से हम अपने करियर को सक्सेसफुल बना सकते हैं या करियर बनाने के लिए जिस तरह से जुनून की बात आपने कही कि एक जुनून होना चाहिए एक मकसद लेके हम अगर अपने आ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हम उस ऊंची मंजिल तक पहुंच सकते हैं वरना कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमें डिस्टर्ब करने के लिए चीज़ें हमारे बीच में आ जाती हैं और हम कहीं ना कहीं बीच रास्ते में रुककर सोचते हैं कि हमने करियर तो बना लिया लेकिन करियर हम बना नहीं पाते हैं और हम दूसरी दूसरी चीज़ों की ओर ध्यान हमारा भटक जाता है जिसके वजह से हम फुल्ली फोकस नहीं कर पाते तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है, मैं आशा करता हूं कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को आज का ये कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो आपने बताया है और मैं कहूँगा विद्यार्थी मित्रों को कि आपने नोट भी किया होगा अपने माइंड में कि ये सारी चीज़ें मुझे करनी है तो आप अपने करियर के लिए अभी भी वक्त हैं आप ज़रूर उसके नेट पे सर्फ कीजिए कि कौन कौन से करियर है हम लोग सिर्फ़ आर्ट्स कॉमर्स और मेडिकल में ही जाने की सोचते हैं या इंजीनियर बनने की जो बातें सोचती हैं उससे अलग भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इ में हमारे कॉन्सियस में कुछ चीज़ें जो करने चाहते हैं हम लोग उन चीज़ों को भी कभी सुने देखें कि मैं क्या बनना चाहता हूँ एक बार नहीं दस बार प्रश्न पूछिए ताकि आपको पता चले कि आप क्या बनना चाहते हैं दूसरे लोगों से भी पूछिए कि मुझे क्या बनना चाहिए मेरे अंदर देखिए कि मैं कौन से क्वालिटी का व्यक्ति हूँ किस तरह की मेरी बातें हैं तो वो कभी कभी होता है कि हम अपने से नहीं पहचान पाते तो सामने वाला बताता है कि आप ये कर सकते हैं तो दोनों चीज़ों को सुनिए समझिए अपना भी सुनिए दूसरे की भी सुनिए फिर बाद में आप एक रास्ता निकालिए ताकि थोड़ा सा समय ज़रूर दिए क्योंकि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये लाइफ टाइम के लिए करियर आपके साथ चलने वाला है तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मुकेश जी ने बताया तो आइए जाते जाते मैं कहूंगा कि मुकेश जी से पूछ लेते हैं कि वो अपना करियर कैसे फ्रेम किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी जी मैंने आ, सबसे पहले जब अपना क्वालिफिकेशन अपना पूरा किया एमएससी बीएड जब मैंने कंप्लीट किया उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स को टीच करना शुरू किया पढ़ाना शुरू किया घर पर भी कोचिंग क्लासेस लेता था लेकिन एक्चुअल uh, में मैंने भी वो गलती करी actual, मेरा एक्चुअल जो खुद का जो पोटेंशियल था मेरे को अलाउ नहीं करता था कि मेरे को बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही है मैथमेटिक्स ही पढ़ाना है तो मेरे अंदर से बार बार उठता था कि मेरे को कुछ और ही करना है लाइफ तो फिर मैंने अब डीपली uh, बैठा फिर अब uh, अपने आप अपनी क्वालिटी को पहचाना मेरे को तो वो कुछ करना है जिससे कि दूसरों का भी मैं मैक्सिमम भला कर सकू दूसरों का भी मैं मैक्सिमम बेनिफिट कर सकू तो so, फिर मैंने आ, योगा भी सीखा योगा भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं योगा कैंप्स काफी सालों से लगा रहा हूँ योगा सिखाना शुरू किया मोटिवेशनल लेक्चर्स देना शुरू किया और काफी कंपनीज में मैं मोटिवेशनल लेक्चर दे भी रहा हूँ और आजकल जो है मैं आई एम अपॉइंटेड एज एन सी ऑफ जियो लिविंग हर्बल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एक मोहाली बेस्ड कंपनी है वहां का भी मैं पूरा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट संभालता हूँ और अभी फुल टाइम मतलब जो है मैं कंपनी के साथ भी काम करता हूँ और सोशल सर्विस में भी मैं पूरा ध्यान देता हूँ मतलब सामाजिक कार्यों में भी मैं पूरा दूसरों की हेल्प करने में मैं सदा आगे रहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को मैं बेनिफिट दे पाऊँ तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जितना हो सके हम दूसरों के लिए भी सोचें क्योंकि जब तक हम दूसरों दूसरों के लिए नहीं सोचेंगे तब तक दूसरों की भलाई भी नहीं हो सकती जब तक एक बीज जो है वो मिट्टी के अंदर अपने आप को स्फूर्द करने के लिए तैयार नहीं होता तब तक वो बीज के फूटने के फूटने के बाद जो इतने सारे और जो फ्रूट्स निकलने वाले वो नहीं निकल सकते तो हमको भी एक सही डायरेक्शन में जाना है सही काम करना है सभी को और आप जहां पर भी हैं वहीं से अपनी यात्रा शुरू करें अगर आज भी अगर आपको लगता हो किसी को कि अगर उसका कैरियर नहीं बना तो अभी भी कुछ भी देर नहीं हुई जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली जाना था और आप उल्टी डायरेक्शन में चल लीये अमृतसर की तरफ तो आप कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन आज आप जहां पर भी हैं जिस भी स्टेशन पे हैं वहां से अगर आप अपनी यात्रा को शुरू करेंगे आपको पता चल गया आज है आपने क्लियर किया मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफी कुछ समझ में आया करियर बनाने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे हम अपने करियर को चूज कर सकते हैं और अच्छी बातें किस तरह से हम कर सकते हैं और अपना करियर को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी है वो समझ ही गए होंगे तो चलिए मुकेश जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और जाते जाते मैं कहूंगा युवाओं के लिए एक दो शब्द जरूर बताएं उनके मोटिवेशन बरकरार रहे अपने करियर को बनाने में जी खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा के श्री मुकेश जी बहुत ही अच्छा जो मोटिवेशन जो लाइन है वो आपने बताया और मैं आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को कि ये लाइन जरूर अपने दिलो दिमाग में हमेशा बनाए रखें और अपने करियर के लिए बिल्कुल फोकस रहे और मेहनत करें तो ज़रूर आप सफल होंगे और उसमें आपका भी कल्याण है और आप जब अच्छा करियर बना लेते हैं तो आप पूरे विश्व को भी बदलने के लिए या दूसरों को मदद करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं तो इसलिए आप अपना करियर में आगे बढ़े अपना और देश का नाम रोशन करेंटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्क रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शन कार्यक्रम के प्रस्तुत थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जिंदगी नहीं आसा तो क्या पूरे नहीं अभी अरमा तो क्या तुझी ना सीख ले अभी सुंदे नया ढूंढना है तुझे आसमां तेरी मधम नहीं मुश्किलें अभी घर कम नहीं धड़कन तेरी मधम नहीं टूट हैं जो कुछ सपने तेरे ये तो नहीं कि अब दम जीना सीख ले, अभी सुन ना सीख ले अबे हमेश